हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम राम देखो चंद्रमा आज पूर्णिमा है वो बहुत ही सुंदर चंद्रमा है तो कृष्ण का नाम भी है कृष्ण चंद्र माधव चंद्र गोविंद चंद्र केशव चंद्र ऐसे कृष्ण के नाम है इसका क्या मतलब है कि कृष्ण चंद जय ही सुंदर है नहीं चंद कृष्ण जय ही सुंदर है वो उपमा है वास्तव में वो चंद्रमा कृष्ण से इतना सब सुंदर नहीं है कृष्ण सभी सौंदर्य के स्रोत कंदार पर को कामनिया विशेष शोभम सबसे सुंदर व्यक्ति भौतिक जगत में कौन कामदेव लेकिन श्री कृष्ण का सौंदर्य वो दिव्य चिन्मय है इसलिए कंधार्पक कोटि क्रो क्रो कंधार्पक क्रो क्रो कामदेव क्रो क्रो चंद्रदेव के सौंदर्य से श्री कृष्ण की दिव्य सौंदर्य है मतलब वो ही अचिंत्य इस भौतिक जगत में हम कल्पना नहीं कर सकते तो कितने सुंदर भगवान कृष्ण हैं तो भगवान चंद्रदेव वे ही छोटे से भगवान है पूर्ण भगवान है कृष्ण तो चंद्रदेव इस शारद पूर्णिमा का इस शारद पूर्णिमा में बहुत सुंदर पूर्ण रूप लेते हैं भगवान श्री कृष्ण की रास लीला देखने के लिए और दिखाने के लिए <laughs> तो यही चंद्रमा कितना भग्यवान है पांच पांच हजार साल के पहले तो एक ही चंद्रमा रज, रज राज भगवान श्री कृष्ण की रासलीला देखा और देखाया तो भगवान कृष्ण परम खुशाल है और सभी कार्य में खुशाल है और श्री कृष्ण की कार्य नहीं है लीला, लीला है रासलीला तो so, सामान्यतः हम रासलीला के बारे में ज्यादा नहीं बोलते क्योंकि रास लीला समझने में बहुत भूल धारणा प्रचलित होती है लेकिन आप सब श्रद्धालु भक्तगण आपका विश्वास है कि श्री कृष्ण साधारण व्यक्ति नहीं है साधारण देवता भी नहीं है देवगण का साधारण नहीं है हमसे बहुत बहुत बहुत बहुत उच्च है इसलिए देव बहुत है चंद्र देव सूर्य देव इंद्र देव वरुण देव ये सब देवता है लेकिन कृष्ण से देवताओं से कृष्णा बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत उच्च है तो कृष्ण की स्थिति अचंत अकल्पनीय है फिर भी भगवान कृष्णा बहुत दयाव है और हमको दया देने के लिए इनकी बहुत बहुत सुंदर और माधुर लीला इस भौतिक जगत में हमको दिखाते हैं जैसे कि हमारा आकर्षण होगा इनकी मध लीला में भाग लेना तो अभी हम योग्य नहीं है श्री कृष्ण की लीला में अंश का ग्रहण करना हम अभी माया का प्रभाव से दूषित है लेकिन वैष्णव की श्रद्धा है कि अगर हम श्रद्धा से प्रीति से हर रोज हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम राम राम जब और कीर्तन करते हैं तो वो दिन आएगा वो रात आएगा जिसमें हम भी अवसर मिलेंगे श्री कृष्णा की रासलीला देखना और उसमें अंश हम करना तो श्री कृष्णा की लीला बहुत बहुत बहुत है भगवान श्री कृष्ण के बहुत अवतार है राम नृसिंह वराह कर्मा बामन इत्यादि लेकिन भगवान श्री कृष्ण के सब अवतार में श्रेष्ठ है भगवान का कृष्ण रूप ये आदि रूप है इस, इस सब अवतार में ये नर रूप श्रेष्ठ है कृष्ण ज्योत केला सर्वोत्तम नारा लीला कृष्ण कवि कहते हैं कि भगवान की सभी लीलाओं में वो लीला जिसमें भगवान का रूप नार जैसे है वो सर्वोत्तम है नारा बापू था स्वरूप क्योंकि भगवान का रूप नार जैसे नहीं है और नार का रूप मनुष्य रूप भगवान जैसे हैं तो भगवान का आदि रूप मनुष्य हमारे परिप्रेक्ष्य में कृष्ण का रूप मनुष्य जैसे है लेकिन कृष्ण वही वे ही कारण सर्वकार सभी वस्तुओं सभी मनुष्यों सभी, सभी प्राणियों के स्रोत है और इनके रूप के अनुसार मनुष्य रूप होते हैं तो कृष्ण के परम रूप है कृष्ण रूप भगवान के सर्वोत्तम सार, रूप है कृष्ण रूप वो श्याम सुंदर रूप है और कृष्ण के परम धाम है वजधाम कृष्ण के बहुत धाम है जिस जिनमें मथुरा द्वारका कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध है कृष्ण के सभी धाम में श्रेष्ठ है वृंदावन धाम और राज धाम में श्री कृष्ण बहुत बहुत अति मधुर सुंदर लीला विलास करते हैं और कृष्ण की सभी लीलाओं में सर्वश्रेष्ठ है राज धाम में श्रेष्ठ लीला है ये रास लीला और इस शारद पूर्णिमा में श्री कृष्ण की रास लीला रास विलास होते हैं तो इसी दिन में कृष्णा का रास लीला स्मरण करना चाहिए हम योग्य नहीं है स्मरण करने लेकिन श्री कृष्णा का विशेष दया है कि वे रास लीला हमारे बीच मतलब इस भौतिक जगत में विलास कहते हैं जैसे कि हम अभी तक धन सहस्त्र दर्श के बाद भी हम वसली स्मरण कर सकते और ऐसे हमारा जीवन जो अभी कल का प्रभाव से बहुत ही दूषित होते है वो पवित्र बन जाएगा कृष्ण लीला स्मरण करने से तो रास विलास का रहस्य में कैसे प्रवेश करना है तो सर्वप्रथम समझना चाहिए कि श्री कृष्णा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है इस भौतिक जगत में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ऐसे प्रेमी प्रेमिका प्रेमि तो वो सब चलते हैं लेकिन वो गारित है झघन्या है वो रास विलास से बहुत बहुत दूर है ये रास विलास जिसमें राधा कृष्णा और सभी गोपिया नाचते हैं तो वो शुद्ध अति भी शुद है और इसलिए सब इसलिए सब परमहंस वैष्णव श्री कृष्ण की व्यासलीला विशेष प्रशंसा करते हैं, तो आप विचार कीजिए विशेषकर चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण की व्रजलीला प्रशंसकीय और हमको सिखाया की व्रजलीला श्रेष्ठ है और ब्रजराज भगवान कृष्ण और राधा और गोपियों का स्मरण करना चाहिए यही आध्यात्मिक जीवन का श्रेष्ठ फल है राज लीला राजविलास स्मरण करना तो विचार चैतन्य महाप्रभु संयासी थे चैतन्य महाप्रभु का जीवन में वांश मात्र व्यसन नहीं था चैतन्य महाप्रभु की लीला पूर्ण शुद्ध है तो आगा श्री कृष्ण की लीला में कुछ भी दूषण कुछ भी साधारण भौतिक काम था तो अवश्य ही चैतन्य महाप्रभु तो वो लीला का प्रशंसा नहीं किए थे तो केवल चैतन्य महाप्रभु नहीं तो सब महान परमहंस वैष्णव श्री कृष्ण की व्रज लीला और विशेषकर रास विलास को प्रशंसा करते हैं शुभदेव गोस्वामी व्यास पुत्र शुभदेव गोस्वामी तो परीक्षित महाराज को व्यासविश व्याख्या किया तो शुभदेव गोस्वामी इतना महान महाजन महात्मा थे कि कुछ भी पोशाक नहीं थे तो वो नंग नंग थे लेकिन ऐसे इतना शुद्ध थे कि नंगा होने के बावजूद भी तो सब युवती, नारी सुखदेव को स्वामी देखने से कुछ डर कुछ भी नहीं लगते थे क्योंकि इनके पवित्र रूप देखने से वो सब नारे समझ ले कि ये धर्म वैष्णव है और सुखदेव गो स्वामी के हृदय में कुछ भी भौतिक काम नहीं है तो वो परमहंसा वैष्णव सुखदेव गोस्वामी फुरीक्षित महाराज को श्री कृष्ण की रहस्यमय रास लीला रासनासन रास विलास व्याख्य और फुरीक्षित महाराज जो उसके पहले पूरी पृथ्वी के सम्राट थे और एक सेकंड में सब कुछ त्याग किया भगवान कृष्ण को अनुसंधान करने के लिए जिनके हृदय में कुछ काम क्रोध लोभ बिल्कुल नहीं था तो वो परीक्षित महाराज योग्य शिष्य थे ये विशुद्ध रास लीला लीलास विलास, सुनने के लिए तो विचार कि ये सब परम जिनके हृदय में कुछ भी भौतिक कामना नहीं है, जिनकी एक ही रुचि है विशुद्ध वैकुंठ कथा सुनना तो ऐसे परम कृष्ण की रास लीला पूजा करते हैं तो इसका अर्थ है कि परमा हम सजन जो फर्म विवेकी है जो जनते हैं, जो तो भौतिक क्या है और दिव्य चिन्मय क्या है जनते है सुखदेव जन, गो स्वामी फरीक्षित महाराज व्यासदेव भगवान चैतान्य महाप्रभु की कोई रुचि नहीं है भौतिक बॉय फ्रेंड तो उसी कथा में कुछ भी रुचि <coughs> नहीं है फिर भी पूरी रुचि है कृष्ण कथा में विशेष का रास कथा में तो इसका मतलब है कि कृष्ण की रास लीला में कुछ भी भौतिक दूषण नहीं है भगवान श्री कृष्ण का नाम सुनने से बोलने से हृदय में वो सब काम क्रोध लोभ मोह मोहन मादाचार्य जो है वो पवित्र हो जाते है साफ होते हैं कृष्ण नाम बोलने से तो इसका मतलब है श्री कृष्ण परम पवित्र है और इनकी सभी लीलाओं में कुछ भी भौतिक इच्छाएं नहीं है कुछ भी भौतिक दूषण नहीं है तो कृष्ण लीला सुनने से कृष्ण कथा सुनने से हम पवित्र बन जाते हैं तो यही समझना चाहिए कभी कभी नास्तिक जन या असुरिक जन कृष्ण की राशीलों को दोषारोप करते हैं दोष लगाते हैं ये वो क्या है तो कैसे भगवान है तो स्त्र के साथ नाचते हैं लेकिन यही समझना चाहिए कि श्री कृष्ण साधारण व्यक्ति नहीं है वही परम पुरुष है कृष्ण के अलावा किसी, किसी के अधिकार नहीं है स्वयं के साथ नाचना केवल कृष्ण का अधिकार है क्योंकि वही भगवान है वही भोगता है और सब कुछ जो सृष्टि में है सब कुछ कृष्ण का भोग करने के लिए है और उसमें कुछ दोष नहीं होते अगर हम कुछ भी भोग करना चाहते वही दोष है तो हमारा दोष है कि हम दूषित करना चाहते हैं और इसलिए भगवान जो पूरा निर्मल है तो उनको दोष ला जाते हैं क्योंकि हमारी इच्छा है स्त्रियों के साथ नाचना लेकिन कृष्णा तो साधारण स्त्री के साथ नहीं नाचते विशुद्ध व्रज गोपियों के साथ नाचते हैं। वे कौन है व्रज गोपिया कौन है वे सब लक्ष्मी के श्रेणी में हैं, वे सब कृष्ण की अंतरंग शक्ति है वे सब सचिद आनंद मचिद आनंद माय विशुद्ध प्रेममय माय नार्यंग है तो साधरण स्त्री गोपियांग जैसे नहीं है और साधारण मनुष्य कृष्ण जैसे नहीं है प्रथम से समझना चाहिए कि श्री कृष्ण लीला शुद्ध अतिविशुद्ध है फिर हम अधिकार मिलते हैं वास कथा सुन तो यही अधिकार है तो यही विश्वास होना चाहिए कि श्री कृष्ण साधारण व्यक्ति नहीं है और राजगोपिया साधारण नारायण नहीं है और राजधाम साधारण स्थान नहीं है वो सब अधिक जगह है सब आध्यात्मिक सच्चिदानंदमय दिव्या है तो यही विश्वास के साथ हम भगवान की दिव्या लीला में रुचि मिल सकते हैं तो आप जर स विचार कीजिए कि सूर्य देव, चंद्र देव, वे देवता है और वे भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार हमको प्रकाश देते हैं दिवस का समय सूर्य देव प्रकाश देते हैं और रात का समय चंद्रमा प्रकाश देते हैं तो सूर्य देव और चंद्र देव तो यही सेवा करते हैं भगवान की सृष्टि में इस भौतिक जगत में लेकिन वे और सभी देवताओं भगवान के भक्त हैं और ये सृष्टि का संचालन करने में कुछ सेवा करते हैं लेकिन सूर्य देव और चंद्र देव और सभी देवताओं की हम इच्छा है कि हम यही सब करते हैं प्रकाश देते हैं देते हैं लेकिन हम ऐसे कहते हैं जैसे कि भगवान की लीला में हम कुछ सेवा कर सकते हैं, इसलिए वो सूर्य देव और चंद्रदेव तो यही सेवा करते हैं सूर्य मंडल को संचालन करते सूर्य देव चंद्रमंडन संचालन करते हैं, चंद्रदेव तो वो सब करते हैं भगवान की आज्ञा के अनुसार लेकिन इनकी परम इच्छा है कि हमारी सेवा से हम व्रज लीला की पोषण कर सकते हैं। वो सूर्यदेव देव जो प्रतिदिन हम देखते हैं और हमको प्रकाश और था देते हैं तो वो एक ही सूर्य देव उपस्थित थे पांच हजार साल के पहले जब भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना तो धाम को ताप और प्रकाश देना और विशेषकर चंद्रमा उस समय अवसर मिले लय व्रज धाम विशेषकर शरद पूर्णिमा में भगवान और सब व्रजभाषियों की सेवा करना शीतल प्रकाश देना तो इसलिए, इसलिए हम चंद्रदेव को भी प्रमाण करते हैं कि आप भगवान के सेवा कें आप भगवान की व्रज लीला का साक्षात दर्शन मिले और हम चंद्रदेव के पास प्रत्यन करते हैं कि आप हमको भी अवसर दें जैसे कि हम भी एक दिन में भगवान की अति मधु वज लीला दर्शन करने का अवसर मिलेंगे तो वो ही जीवन की परम संसिद्धि है भगवान श्री कृष्ण की लीला में भाग लेना तो आधुनिक युग में आधुनिक वैज्ञानिक प्रयास करते हैं चंद्र चंद्रमंडल जाना और बोलते है कि हम रॉकेट से स्पेसशिप से मून गया है लेकिन हमारी इच्छा नहीं है मून जाने के लिए अगर हम चंद्रमा जाएंगे हम चंद्रदेव के चरण में प्रणाम करेंगे और चंद्रदेव से प्रार्थना करेंगे हे चंद्रदेव हमको अवसर दे जैसे कि हम इस भौतिक जगत के बाहर जा सकेंगे वही खुंड धाम गौरोगाम जा सकते तो हम चंद्रमा चंद्रदेव सूर्यदेव जो सभी देवताओं को प्रणाम करते हैं और इनसे प्रार्थना करते हैं तो हमको अवसर दे जैसे कि हम आध्यात्मिक जगत गौरव धाम में श्री कृष्ण की सेवा कर सकते हैं तो आज शारद पूर्णिमा है और श्री कृष्ण के सर्वोच्च सबसे मधुर रास लीला का स्मरण करने है तो कैसे हम हर समय लेंगे वो रास लीला में भाग लेना भाग लेना का मतलब श्री कृष्ण की सेवा करना रास विलास में तो वो एक ही उपाय है कृष्ण सेवा से विशेषकर सदैव सर्वत्र यही नाम जापना और कीर्तन करना हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम हरे